पुराण वायवी संहिता इसी तरह वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है तप कर्म जप ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के पांच स्वरूप हैं अतः साधु पुरुष उसे पांच प्रकार भी कहते हैं मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं वह बाह्य पूजन या भजन कहा गया है तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है तब आभ्यंतर कहलाता है मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है सामान्यतः मन मंत्र को मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया है इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कृष्ण में लगी हुई है वही वाणी कहलाने योग्य है दूसरी नहीं तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है वही शरीर शरीर है दूसरा नहीं मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा गया है मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है कृष्ण चंद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति प्रणव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारम्बार पाठ ही यहाँ जब कहा गया है वेदाध्ययन आदि नहीं मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं देवी पूर्ववासनावश बाह्य अथवा आभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए बाह्य पूजन से आभ्यंतर पूजन सौ गुना अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी वहां संभावना नहीं रहती है भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं जो आंतरिक शुद्धि से रहित है वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्धि ही है देवी बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए बिना भाव के नहीं भावरहित भजन तो एकमात्र विप्रलम्भ छलना का ही कारण होता है मैं तो सदा ही कृतिक एवं पवित्र हूँ मनुष्य मेरा क्या करेंगे उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा अभ्यांतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है वही मेरा सनातन धर्म है मन वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचन मात्र फल की इच्छा न रख कर ही क्रिया करनी चाहिए देवेश्वरी फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है सतीसाधवी देवी फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझमें ही प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुसार फल में अवश्य देता हूँ जिनका मन फल की इच्छा न रख कर ही मुझमें लगा हो परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं जो पूर्व संस्कारवश ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं परमेश्वरी उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा तो मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं उनके आठ लक्षण बताए गए हैं मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह मेरी पूजा का अनुमोदन स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना मेरी कथा सुनने में भक्तिभाव कथा सुनते समय स्वर नेत्र और अंगों में विकार का होना बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना ये आठ प्रकार के चिन्ह यदि किसी मूलक्ष में भी हो तो वह विप्र सिरोमणि श्रीमान मुनि है वह सन्यासी है और वही पंडित है जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है परंतु जब मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है उसे उपहार देना चाहिए उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है जो भक्तिभाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है न बे प्रियतुर्वेदी मदभक्त स्वचोपिय तस्म देय तथो ग्राह्य सच पूज्यो यम पत्र पुष्प फलम् तोयम् योमे भक्त्या भक्त प्रयक्षति तस्ह न प्रणश्या सच मे न